नोशो टॉक काहे होत अधीर नंबर थ्री नहीं भावे हो र दिवस मार बान पपी होले हो पिय, पिय लावे सौर सवती होई डोले हो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 भूखन लागे नींद बिरह करके हो मांग संदू रे मसीपच नैन जल ढर हो कह कहें करे सिंगार सो का ही दिखाए हो जे कर पिय पर दे सो का रिझावे हो रहे चरण चीतलाई सरन आगर हो पलटु दास के शबुद विरह के सागर हो Hmm, प्रेम बोगी कसे कैसे हिया मूर जोगिया की लाली लाली अंखियाँ हो जैसे कवल के फूल हमारी सूरख चूनरिया हो दोनो भरे तूल कसके ही यूर जोगिया के ले मेरेग छलवा हो आपने पट दोनों के सियब गुदरिया हो होई जाय फकी कसके ही मोर नाम सिंहिया बजाय हो ती मोरी ओ रितवन में माना हो जोगी या बड़ छोर कसके हिया गंग जमुन के बीचवा दे झीर हीर नीर हीनी तेह ठ जोड़ल सनेहिया हो हरिले गय पीर कस के ही या जोगिया अमर मरे नहीं हो पुजल मोरीया स कर्म म लिखबर पवल हो करम लिखर पावल हो गावे पलटू दास कस के ही हि या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 और होश में भीतर परमात्मा जागे बेहोशी में सब व्यर्थ बह जाए और होश में जो सार्थक है निखर आए इस बात को ख्याल में रखकर पलटू के एक एक शब्द को लेना पलटू के परमात्मा प्रीतम पलटू विरहनी की भाषा बोलते हैं जे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 मालूम कितनी सदियों से लहरें आती रहीं आती रहीं चट्टानें उन्हें बिखेरती रहीं और लहरें आती रहीं सागर अधीर नहीं होता काहे हो अधीर पलटू कहते ऐसी ही लहरें प्रीति की रोमांच से भर जाने वाली लहरें रोएं रोए को कपा जाने वाली लहरें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 पीहा गाता है लेकिन भक्त को लगता है मेरी लय है गीत भी मेरा है दूर से यह कौन गाने लगा है यह उसके प्राणों की पुकार है पी कहां परमात्मा कहां है कहां खोजूं किस दिशा में जाऊं किन आकाशों में तलाशूं किन पातालों में खोदू कहां है परमात्मा वह कहां है जो मेरे प्राणों को तृप्ति दे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 ज्ञानी चेष्टा करता अकेला रहूं कैसे अकेला रहूं ज्ञानी एकांत खोजता है और भक्त हैरान होता है कि भीड़ में भी अकेला है यह मजे की बातें ख्याल में रखना यह भेद तुम्हें साफ होने चाहिए इससे चुनाव में आसानी होगी ज्ञानी जंगल जाता है कि अकेले में जाना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 ऊर्जा पीके देश भूल गई हैं प्रेम की घाते मीठे सपने मतभरी रातें मन में डूबने वाली बातें जग ने बदला भेसरे पंछी ऊर्जा पीके देसरे पंछी ऊर्जा पीके देश मन मंदिर को छोड़ गए प्रेम के नाते तोड़ गए दुख से रिश्ते जोड़ गए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 विरह हि करके हो मांग सिंदूर मसी पोछ अब पोछ डालो मांग का सिंदूर पहच डालो आंखों का अंजन काजल नैन जल ढर के हो न पहछोगे तो भी बह जाएगा क्योंकि आंखों से जो बरसा शुरू हुई है वो जो परमात्मा के लिए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 तो हमारी चुनरिया भी सुरख हो गई खून से रंग गई फवारा छूट उठा है हमारी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल और जब गुरु की लाल आंखें जैसे कमल के फूल खिले हो और हमारी लाल चुनरिया दोनों मिलके एक हो गए लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देख मैं गई मैं भी हो गई लाल जोगिया के ले मेरा छलवा हो आपन पटचीर दोनों के सियब गुदरिया हो होइ जाओ फकीर और तब हम दोनों मिलके एक हो गए उनकी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 गुरु की मस्ती में मस्त हो जाने की तैयारी गगना में सिंगिया बजाइन हो ताकिन मोरी ओर चितवन में मन हर लियो हो जोगिया बढ़चोर और वो जो आंखें आकाश से मेरी तरफ झांकी मेरा हर लिया मन जोगिया बड़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 तो गुरु की भी कला चुराना है चोरी है गंग जमुन के बिचवाहो बहे झिरझा जोरल सने यहा हो हरी ले गयो पीर। गंग जमुन के बिचवाहो बहे झिरझिर नीर। इस प्रतीक को समझना प्रयाग को हम महातीर्थ कहते हैं ये भौतिक प्रयाग से प्रयोजन नहीं भौतिक प्रयाग तो केवल प्रतीक है एक आध्यात्मिक बात को प्रकट करने का उपाय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 झनन झनन झन जन गीत मिलन के गाना गली गली में सावन की मस्त पवन बन जाना ओ तंबूर बजाते राही गाते राही जाते राही साजन देश को जाना आज इतना ही